श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपनी मूर्ति का ध्यान करने का उपदेश पुनः वे कहते थे ध्यान करने के लिए बैठने से पूर्व एक बार अपने को दिखाकर इसका चिंतन कर लेना यह मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है इस पर तुम लोगों का विश्वास है ना अतः इसके चिंतन करने से उनका भगवान का स्मरण होने लगेगा क्या तुमने देखा नहीं गाय के झुंड को देखते ही जैसे ग्वाल का स्मरण होने लगता है संतान को देखते ही उसके पिताजी की बात याद आती है वकील को देखते ही कचहरी का स्मरण होने लगता है उसी प्रकार यह भी है समझो विभिन्न जगहों पर मन फैला हुआ रहता है ना, इसकी याद करते ही मन सिमटकर एक जगह आ जाएगा और उस मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करने पर ठीक ठीक ध्यान होने लगेगा इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। कभी वे कहा करते थे जो व्यक्ति प्रिय हो या जो भाव अच्छा प्रतीत होता हो ऐसे किसी व्यक्ति या भाव को ठीक तरह से पकड़ लो तभी तो दृढ़ता प्राप्त होगी वे तो भाव के विषय हैं भाव को छोड़कर अभाव के द्वारा क्या कभी उनको प्राप्त किया जा सकता है भाव की आवश्यकता है किसी न किसी भाव से उनको पुकारना पड़ता है जैसा भाव वैसा लाभ मूल बात है विश्वास भाव से ही प्रेम का उदय होता है भाव चाहिए विश्वास चाहिए अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए तभी तो होगा भाव किसे कहते हैं जानते हो उनके ईश्वर के साथ कोई संबंध स्थापित करने का नाम भाव है उस संबंध को सर्वदा स्मरण रखना चाहिए जैसे मैं उनका दास हूँ संतान हूँ अंश हूँ इसी को पक्का अहंकार विद्यायुक्त अहंकार कहा जाता है इस भाव को खाते पीते उठते बैठते सब समय स्मरण रखना चाहिए और मैं ब्राह्मण हूँ कायस्थ हूँ अमुक का पुत्र हूँ पिता हूँ इनको अविद्यायुक्त अहंकार कहते हैं इन्हें छोड़ना पड़ता है त्याग देना पड़ता है इससे गर्व अभिमान बढ़ जाता है और उसके कारण बंधन में फंस जाना पड़ता है सर्वदा स्मरण मनन करना चाहिए मन के एक अंश को सदा उनकी ओर उन्मुख रखना चाहिए तब कहीं कार्य सिद्ध होगा किसी एक भाव को ठीक ठीक पकड़कर उन्हें अपनाने से उन पर अधिकार स्थापित हो सकता है यह देखते हो ना कि पहले पहल थोड़ा बहुत प्रेम भाव होने पर लोग आप महाशय इत्यादि कहा करते हैं किंतु उस भाव के बढ़ते ही फिर आप नहीं तुम शब्द का प्रयोग होने लगता है और जब वह भाव उससे भी अधिक बढ़ जाता है तब तुम शब्द भी नहीं किंतु तू मय का व्यवहार हुआ करता है उनको अपने से भी अधिक अपनाना होगा तब कहीं अभीष्ट सिद्ध होगा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जब वह सर्वप्रथम किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लगती है तब कितने ही प्रकार से वह उस प्रेम को छिपाती रहती है कितनी डरती रहती है कितनी लज्जित होती है किंतु कुछ दिन बाद जो ही उसका भाव पुष्ट हो जाता है तब उस भय संकोच कुछ भी नहीं रह जाता है उस समय फूल शील आदि त्याग कर उसका हाथ पकड़कर वह सबके सामने आ खड़ी होती है यदि वह पुरुष उसके प्रति उदासीन होने लगे उसे छोड़ना चाहे तो वह उसके गले में कपड़ा डालकर अपनी ओर खींचती हुई कहने लगती है तेरे लिए मैंने घर द्वार सब कुछ छोड़ा अब बता तू मेरा पालन करेगा या नहीं उसी तरह जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया है उन्हें अपना बना लिया है उनके प्रति अपना अधिकार स्थापित कर वह कहने लगता है तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा अब बता तू मुझे दर्शन देगा या नहीं किसी का भगवत अनुराग घट रहा है ऐसा दिखाई देने पर वे कहने लगते इस जन्म में भले ही न हो अगले जन्म में उसकी प्राप्ति अवश्य होगी यह कैसी बात है इस प्रकार की ढीली ढाली भक्ति नहीं करना चाहिए उनकी कृपा से इस जन्म में ही उनकी प्राप्ति होगी और अभी होगी अपने मन में इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अन्यथा उनकी प्राप्ति क्या सहज है उस प्रांत में खेतिया लोग बैल खरीदने जाते हैं पहले उसकी पूँछ पर हाथ रखते हैं कुछ बैल ऐसे होते हैं कि उनकी पूछ पर हाथ रखें तो वे कुछ नहीं करते पैर फैला कर लेट जाते हैं ऐसे बैलों को देख वे समझ लेते हैं कि वे ठीक नहीं हैं पर जो पूँछ पर हाथ रखते ही उछलने कूदने लगते हैं उन्हें देखते ही वे जान जाते हैं कि ये काम के लायक हैं और फिर उनमें से ही छांटकर वे खरीद लेते हैं ढीला ढीला भाव अच्छा नहीं है हृदय में शक्ति संचय कर विश्वास के साथ यह कहना चाहिए कि उनकी प्राप्ति अवश्य होगी और अभी होगी तभी तो होगा पुनः वे कहा करते थे इधर की कामना वासनाओं को एक एक करके त्याग देना चाहिए तभी हो तो होगा पर उनको एक एक करके छोड़ना तो दूर रहा और बढ़ाते ही चले गए तो फिर भला कार्य कैसे सिद्ध होगा भजन ध्यान प्रार्थना आदि करने पर भी श्री भगवान का कोई संकेत न मिलने से जब मन निराशा के सागर में डूबने लगता उस समय साकार निराकार दोनों वादियों से वे कहा करते थे मछली पकड़ने के लिए पहले चारा देना पड़ता है कभी कभी चारा देकर भी बंसी पकड़े हुए बैठे रहना पड़ता है मछली का कोई संकेत तक दिखाई नहीं देता ऐसा प्रतीत होता है मानो तालाब में मछली ही नहीं है तदनंतर एक दिन मानो उछाल मारती हुई कोई बड़ी मछली दिखाई दी तत्काल ही यह विश्वास हो गया कि तालाब में मछलियाँ हैं अवश्य उनके बाद मानो किसी दिन बंसी की डोरी हिलने लगी उसी क्षण यह निश्चय हो गया कि मछलियां चारा चुगने के लिए आई हैं तत्पश्चात किसी दिन मानो बंसी की डोरी जल पर तैरती रहती थी डूब गई उसे उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि चारा चुग मछली भाग गई है पुनः चारा रखने के बाद उसे तालाब में डालकर खूब सावधानी के साथ प्रतीक्षा की गई फिर एक दिन उसे चूगने के लिए जो ही मछली आई कि तत्काल ही बंसी को उठाया और मछली हाथ आ गई कभी कभी वे कहा करते थे उनके कान अत्यंत सचेत है वे सब कुछ सुनते रहते हैं उनको जितनी बार पुकारा गया है उन्होंने सब कुछ सुन लिया है एक ना एक दिन वे अवश्य ही दर्शन देंगे कम से कम मृत्यु के समय तो वे निश्चित ही दर्शन देंगे किसी किसी से वे कहते थे वे साकार हैं अथवा निराकार यदि तुम यह निर्णय न कर सको तो यह कह कहकर उनसे प्रार्थना करो हे भगवान तुम साकार हो या निराकार यह समझने की मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम जो कुछ भी हो मुझ पर कृपा करो मुझे दर्शन दो पुनः किसी से भी यह कहते थे मैं सत्य कह रहा हूँ शपथपूर्वक कह रहा हूँ कि सचमुच ईश्वर के दर्शन मिलते हैं जिस प्रकार इस समय यहाँ बैठ हम बातें कर रहे हैं उसी तरह उनके दर्शन प्राप्त होते हैं उनके साथ वार्तालाप भी किया जा सकता है